भगवान श्री कृष्ण ने कहा दैत्यराज स्वायंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी ऊर्णा के गर्भ से छह पुत्र उत्पन्न हुए थे वे सभी देवता थे वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं हंसने लगे इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और वे असुरयोनि में हिरण्य के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला दैत्यराज माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहां से ले जाएंगे इसके बाद ये श्राप से मुक्त हो जाएंगे और आनंदपूर्वक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 उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से से दूध बहने लगा। वे बार-बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तन पान कराया वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है परीक्षित देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था क्यों न हो भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे उन बालकों ने वही अमृत में दूध पिया उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण माता देव पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया तदनंतर सबके सामने ही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 उसकी संपूर्ण चित्रवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है